Jai Jai Rama Jai Rama Jai Jai Rama Shri Ram Jai Rama Ram Jai Jai Rama Shri Ram Jai Rama Ram Jai Jai Rama Shri Ram Jai Rama Ram Jai Jai Rama श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम, राम, जय, राम।, राम, जय, राम। जय जय राम धर्म गी अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज की जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की पूज्य पाद वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की गंगा मैया की राम चंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री गायत्री मात की, हर हर महादेव मंच पर विराजमान <laughs> परम स्ने डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज सद्धर्म अनिष्ठ विप्रवृंद धर्मानुरागी सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं <coughs> कल प्रसंग चल रहा था विश्वामित्र जी महाराज चाहते थे कि भगवान की दृष्टि अहिल्या के आश्रम की ओर पड़ जाए विश्वामित्र जी महाराज बहुत कुशल निर्देशक हैं पहले से प्रसंग नहीं किया कि यहां गौतम ऋषि का आश्रम था अहिल्या थी ऐसा था वैसा था गौतम माने जिस महात्मा ने साधना के द्वारा अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान के आस्वादन में लगा दिया गौ माने इंद्रिया गौ माने गौ गौ माने वेदवाणी गौ माने पृथ्वी गौ माने सूर्य की किरणें, गौ माने आत्मा पृथ्वी के जैसा गंभीर है भगवान सूर्य की किरणों के जैसा प्रकाशक है वेद के जैसा पवित्र है जिस महात्मा ने अपनी समस्त इंद्रियों को परमात्मा रस के आस्वादन में लगा दिया वो गौतम एक बार ब्रह्मा जी महाराज को बहुत कौतुक हुआ सृष्टि का निर्माण करते करते मन में भाव आया कि दुनिया में कोई एक ऐसा स्वरूप बनाऊं जो सर्वाधिक सुंदर हो कोई दोषी न हो कोई कभी ना रह जाए कभी कभी कवि के मन में आता है कि ऐसी कविता बनाऊं जो दुनिया में अनूठी हो चित्रकार के मन में आता है ऐसा चित्र बनाऊं जो दुनिया में अद्भुत हो मूर्तिकार के मन में आता है ऐसी मूर्ति बने की दुनिया में निराली हो ब्रह्मा जी महाराज के मन में भी आ गया कि ऐसी कोई मूर्ति बनाओ जो दुनिया में अनुपम हो उसमें एक भी दोष ना हो जो मूर्ति बनाई उसी का नाम है अहल्या हम लोग हिंदी में अहल्या लिखते हैं वो है अहल्या उसकी विपत्ति करते हुए बाल्मीक जी महाराज कहते हैं हल्यम वही बैरूप हल्य कहते हैं कुरूपता को दोष को दुर्गुण को और यस्याम हल्यम न सा अहल्या जिसमें कोई कुरूपता नहीं है कोई दोष नहीं है कोई दुर्गुण नहीं है बहुत सुंदर मूर्ति बनाई उसमें चेतना उसमें जीवन जीव संधान भी कर दिया इंद्र के मन में वो कन्या बनी देवराज इंद्र के मन में भाव था कि इतनी सुंदर युवती का निर्माण हो रहा है दुनिया में पुरुषों में मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है और स्त्रियों में कोई अहिल्या के जैसा नहीं है तो ये निर्माण जो हो रहा है मुझको प्राप्त होगा ब्रह्मा जी महाराज का सिद्धांत है जो ब्रह्मचर्य की महिमा जानता है उसी को सौंदर्य सौंपा जा सकता है उस छोटी सी बच्ची को गौतम ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया कि महात्मा ने हमारी धरोहर है इसका पालन पोषण करो संरक्षण करो सोलह वर्ष तक गौतम ऋषि जी महाराज के आश्रम में वो कन्या रही अहल्या रही और ब्रह्मा जी महाराज की सूक्ष्म दृष्टि महात्मा के चरित्र पर लगी हुई है उनके चित्त पर लगी हुई है कहीं विकार तो नहीं आ रहा है जब कन्या विवाह योग्य हुई ब्रह्मा जी को चिंता हुई अपनी कन्या को लाएं और विवाह करें तो खोजते रहे पूरी दुनिया में और अंत में गौतम ऋषि को कहा कि महात्मा तुम सच्चरित्र व्यक्तित्व के धनी हो तुम्हारे जैसा पावन चरित्र दुनिया में दूसरे व्यक्ति का नहीं है अब मैं ये कन्या तुमको ही सौंपता हूं महात्मा तो निरपेक्ष थे भगवान के आराधन में चित्र लगा रहता था ब्रह्मा जी महाराज की आज्ञा और उनका प्रसाद मान करके स्वीकार कर लिया तो जिसके चित्त में कोई दोष नहीं है जिसके चरित्र में कोई दोष नहीं है जिसके व्यक्तित्व में कोई दोष नहीं है जिसके कृतित्व में कोई दोष नहीं है उसका नाम है अहल्या इंद्र को कु बहुत क्रोध आ गया उसने कहा इसको मजा चखाऊंगा ब्रह्मा की बुद्धि भी खराब है सौंदर्य का उपासक तो कोई समर्थ पुरुष हो सकता है इस महात्मा के यहां देने से क्या ऐसा दुर्भाव मन में आया और उस दुर्भाव को पूर्ण करने के लिए एक दिन कदाचित इंद्र वेश बदल करके गौतम महात्मा का वेश बनाकर के चंद्रमा को सखा बना करके प्रात काल चार बजे आ गया चंद्रमा ने मुर्गा बनकर के बाग दिया आवाज दी गौतम ऋषि ने सोचा की प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त हो गया स्नान करने के लिए गंगा में गए उतनी देर में इंद्र घर आ गया। अहल्या ने सोचा कि अभी-अभी तो हमारे महाराज गए हैं ये आके से गए गौतम ऋषि के रूप में आए हुए इंद्र को देखने के बाद अहल्या निर्णय नहीं कर सके कि ये असली गौतम है कि नकली गौतम है बाल्मीक जी महाराज कहते हैं कुछ कुछ शंका हो गई बैठ कर के दो पल बात कर लिए और ये पता चल गया कि देवराजेंद्र है अब ये बाल्मीक रामायण की बात है समाज में हम सुनते आए हैं कि अहिल्या को पता नहीं चला कि ये है असली है कि नकली है वाल्मीक जी महाराज कहते हैं नहीं विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं मुनि वेशम सहसा विज्ञा रघुनंदन विज्ञाय माने ज्ञात्वा ये महात्मा के वेश में इंद्र आया है इति ज्ञात्वापि देवराज कुतुहलात मतिम चकार दुर्मेधा विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं राघवेंद्र इस अहल्या के मन में एक, एक उत्साह हो गया अरे देवराज इंद्र भी हमसे मिलना चाहता है देवताओं का राजा इंद्र भी हम हमसे बात करना चाहता है इतना अपराध है मन में उत्सुकता हो गई कि देवराज इंद्र जैसे बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी हम जैसे साधारण व्यक्ति के साथ में बात करना चाहता है यह हमारे लिए गौरव की बात है ये भूल है ये चूक है ये अपराध है उतनी देर में स्नान करके गौतम सिंह जी महाराज आ गए और इतनी देर में ये इंद्र भाग रहे थे निकल करके समझ गए अरे मेरे मेरे घर में मेरी अनुमति के बिना ये दुष्ट प्रविष्ट कैसे हुआ जाओ तुम पौरुषहीन हो जाओ दो प्रकार के शाप मिलते हैं एक जगह कहा कि तुम्हारे समग्र शरीर पर एक सहस्र भग के चिन्ह हो जाएं और एक जगह साफ दिया कि तुम पौरुष विहीन हो जाओ चंद्रमा को साप दिया तुमने इस अपराध में इस पाप में सहयोग किया है जाओ तुमको छह रोग हो जाए तुम्हारे माथे से कलंक का कभी टीका ना मिटे घर में आए तो अहल्या को साप दे दिया अरे दुष्टे मेरे जैसे निर्मल सरल निष्कपट महात्मा के साथ में तुमने छल किया है जाओ तुम पाषाण हो जाओ अपनी सफाई देने तक का मौका नहीं दिया अपनी बात कहने तक का मौका नहीं दिया आवेश में आ गए कभी कभी हम भी ऐसी चूक कर लेते हैं हमको पता ही नहीं चलता कि सही क्या है गलत क्या है भ्रम बस कोई निर्णय मन में कर लें क्रुद्ध हो जाएं और बनी बनाई बात बिगाड़ लेते हैं ऐसा सुना जाता है जो तपस्या करता है उसको बहुत क्रोध आता है हमने बहुत महात्माओं को देखा सब अच्छे हैं बड़े अच्छे अच्छे भजन करने वाले ज्ञानी महात्मा परंतु चरासी सी बात पर आग बबूला हो जाए लोग कहते हैं भैया संतों का भूषण होता है क्रोध तपस्या माने अग्नि जहां अग्नि होगी वहां धुआं जरूर होगा क्रोध तपस्या का धुआं है यदि क्रोध है तो समझ लेना की बाबा जी में अब लोगों ने क्या सोचा कि जहां क्रोध है वही तपस्वी है इसलिए तपस्या तो रहने दी क्रोध का वर्ण कर लिया धुआं ही धुआं रह गया अग्नि तो है नहीं जिससे कि लोग हमको साधक समझे हमको ज्ञानी समझे हमको तपस्वी समझे हम व्रत करते हैं हम पूजा पाठ करते हैं धुआं वाली अग्नि अच्छी नहीं होती आंखों को दुख देती है उसी प्रकार क्रोध वाली तपस्या भी अच्छी नहीं होती दूसरे प्राणी के हृदय में विराजित परमात्मा को दुख देती है जब क्रोध शांत हो जाए और वाणी में मधुरता आ जाए व्यवहार में सरलता आ जाए दृष्टि में करुणा आ जाए तो समझना कि अब ये अग्नि बिना धुआं वाली हो गई है अब झट नहीं है अब ये पक गए हैं अब ये ऊपर आ गए हैं क्रोध करने वाला व्यक्ति अपने घर के सामान को बखेर देगा अपना नुकसान कर लेगा जल लेगा जल जाएगा क्रोध की अवस्था में व्यक्ति नॉर्मल तो नहीं होता बिल्कुल सामान्य तो बिल्कुल नहीं होता आंखे फटफड़ने लग जाएंगी और कुछ बोलना और चाहेगा बुल कुछ और जाएगा हाथ पैर फेंकने लग जाएगा मानो कोई बुखार आ गया है मानो कोई प्रेत आ गया है क्रोध भी एक प्रेत है भूत आता है ना प्रेत आता है तो क्रोध भी एक प्रेत की तरह ही होता है बिचारी अहल्या को सफाई तक देने का अवकाश नहीं मिला शाप मिल गया जाओ तुम पत्थर की जैसी हो जाओ और दुनिया में एक तमगा लग गया एक कलंक का टीका लग गया अरे ये पापिनी है ये व्यभिचारनी है ये कुलटा है ये दुष्चरित्रा है ये वैश्या है आदि आदि जिसने कभी अहिल्या को देखा नहीं था अहिल्या को कभी अपने आ, सामने से नहीं देखा था उसको भी 100 साल बाद 200 साल बाद हजार साल बाद पता चलता था अरे भैया इस आश्रम की ओर मत जाना इस आश्रम में उल्टा रहती है पति छोड़कर के चला गया पुत्र छोड़कर के चले गए परिवार के लोग छोड़कर के चले गए ये पुरजन और परिजन छोड़ करके चले गए आश्रम में अकेली एक अकेली मात्र अहल्या रहे वो तो, तो अपने आप ही पत्थर की हो जाएगी लज्जा के आवरण में ढकी हुई अपने जीवन को बोझ की तरह से ढोती थी एक ही अवला का सहारा था बल था, हे राम तुम कभी आओगे तो मेरे माथे पर लगा हुआ एक कलंक का टीका धुल पाएगा ये दुनिया तो छोड़ करके गए। कर... लोगों ने उस रास्ते पर आना छोड़ दिया जिस रास्ते पर आश्रम था आश्रम अंदर से अच्छा है बाहर से सारे रास्ते खत्म हो गए उन राश्... जहां रास्ते हुआ करते थे वहां कांटे वहां घास वहां पत्थर पड़े हुए हैं बड़े बड़े महात्माओं को पता चला कि इस रास्ते से राम आ रहे हैं तो जो बड़े बड़े दिग्गज महात्मा जिनका बड़ा यश था कि राम हमारे यहां आएंगे राम हमारे यहां जरूर आएंगे अपने अपने आश्रमों को तैयार किया था अपने अपनी कुटिया को संवार के सजा के रखा था और मन में था कि नहीं यदि राम इस क्षेत्र में आएंगे तो हमारे आश्रम में तो जरूर आएंगे और राम जा कहा रहे हैं बोले जहां कोई नहीं जा रहा था राम वहां जा रहे हैं छोटे छोटे बालकों ने देखा कि एक महात्मा के साथ में तो राजकुमार आए हैं तो पीछे पीछे बालकों की भीड़ लग गई और जैसे बालकों ने देखा कि ये तो उस अहिल्या के आश्रम की ओर जा रहे हैं दौड़ दौड़ करके घरों में गए मां मा, एक बहुत सुंदर कुमार आए हैं और वो अहिल्या के आश्रम में जा रहे हैं बड़े बड़े महात्माओं के बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान का अहंकार टूट गया भक्ति भक्तों की भक्ति का अहंकार टूट गया योगियों के योग का अहंकार टूट गया हमारे योग पर प्रसन्न होकर के ज्ञान पर प्रसन्न होकर के भक्ति पर प्रसन्न होकर के राम नहीं आए अहिल्या के यहाँ गए हैं वो पत्थर की बनी कि नहीं ये बात अलग और विचार और विवाद की बात हो सकती है परंतु बिचारी का जीवन पाषाण जैसा हो गया कोई बात करने वाला नहीं कोई देखने वाला नहीं खाया कि नहीं खाया कोई पूछने वाला नहीं है आज राम आए विश्वामित्र जी महाराज ने कहा राघव एक चरण कमल रज चाहती कृपा करह रघुवीर आपके चरण कमल की धूल अहल्या को मिल जाएगी इसका जीवन धन्य हो जाएगा वाल्मीकि रामायण कार कहते नई नहीं विश्वामित्र जी महाराज की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से भगवान ने देखा प्रभो मैं क्षत्रिय कुल में आया हूं और ये ऋषि पत्नी है मेरी मां के जैसी है मैं अपने चरणों का स्पर्श मां को नहीं करा सकता माताओं को किसी के भी पैर नहीं छूने चाहिए अपने पति के अतिरिक्त और व्यवहारिक पारिवारिक जो मर्यादा है इसमें सास ससुर क्या क्या होते हैं वो छोड़ करके कहीं नहीं यदि शास्त्र की बातों को यदि मानते हैं तो पति के अतिरिक्त और अपनी जो कुल मर्यादाएं हैं सास के ससुर के क्या क्या होता है व्यवहार में वहां इसके अतिरिक्त जब तक चाहे वो गुरु हों चाहे महाराज जी हों चाहे शंकराचार्य आ जाए किसी के पांव नहीं छूने चाहिए लगता हो कि नहीं दोष हो जाएगा नहीं नहीं छूने से दोष हो जाएगा माता पांव छुए तो दोष और कोई महात्मा चाहे कितना भी बड़ा है वो भी पांव छुलवाए तो वो भी अपराध है यावत यावत नार, यावत नारी शक्ति है संसार में भगवती जगदम्बा का स्वरूप है शास्त्र तो कहते हैं यदि महात्मा हो जाए कोई बालक कोई बेटा पिता को चाहिए कि अपने पुत्र को महात्मा बने हुए पुत्र को दंडवत प्रणाम करे यदि कल को किसी का पुत्र महात्मा हो जाए तो पिता को चाहिए कि महात्मा बने हुए पुत्र को माने सन्यासी बने हुए पुत्र को दंडवत प्रणाम करे पिता और मां आ जाए कदाचित सामने से मां आ जाए तो सन्यासी को अपना दंड अलग रख करके उठ के खड़ा होना चाहिए और मां के चरणों में दंड पर प्रणाम कर पिता के लिए प्रणम्य है महात्मा पर महात्मा के लिए प्रणम्य है माता तो जो प्रणम्य है जो वंदनीय है उनका पांव छूना उनसे पांव सुलवाना दोनों अपराध कोटि में आता है अशास्त्रीय तो और महात्मा चाहे कितने बड़े हों, नहीं हा श्रद्धा है ना वंदन ही न करना है तो हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करके उस महात्मा के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम कर लीजिए ही चूने से कुछ मिलेगा कोई गारंटी है बहुत अधिक श्रद्धा है तो नेत्र बंद करके आ, उनके हृदय में भगवान की झांके का दर्शन करो प्रणाम कर लो फिर भी नहीं मानता हो मन तो वहां तक मत जाइए कभी कभी किसी की जिद होती है नहीं हमको तो मन नहीं मानता है